जय शील प्रभु भगवान कृष्ण की एक बहुत प्रसिद्ध लीला यहाँ कही जाएगी बहुत मधुर है एक समय एक का अर्थ एक दिन एक समय एक समय गृहदाशीस यशोदा नंद गे कर्मात निशु निर्वमंत स्वयं दधि एकदा एक दिन की घटना है माता जशोदा से संबंधित है मां जशोदा ने श्री कृष्ण को उखल में बांधा बांधा था वही घटना है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं <laughs> कि भगवान कृष्ण के माखन दही दूध की चोरी की घटना आस की गोपियां माता जसोदा को सुनाया करती थी यह वर्णन आठवें अध्याय में है माता जसोदा बार बार समझाती थी उसको चिंता थी कि बच्चा चोर हो जाएगा चोरी के साथ और आदत बन जाएगी ये अच्छा नहीं है तो माता ने विचार किया यह चोरी क्यों करने जाता है तो बहुत विचार करके माता ने सोचा कि शायद हमारे घर का माखन दही दूध अच्छा नहीं होता है आसपास के घरों में मधुर दही बनता है माखन बनता है इसी से मेरा बेटा उनके घर में चला जाता है और यहाँ तक कि चोरी करके खाता है तो किसी भी माता के लिए यह असह्य हो जाएगा पर बालक की आदत थी इसीलिए माता ने सोचा यदि अपने घर अच्छा माखन निकाला जाए दही जमाया जाए अच्छा दूध उत्पन्न हो तो मेरा बेटा दूसरे के घर चोरी नहीं करेगा केवल चोरी करता है स्वाद के कारण इसीलिए माता चसोदा ने एक दिन सोचा या अपने पुत्र को श्री को अच्छा माखन देना चाहिए जो अत्यंत स्वादिष्ट हो जिससे मेरा बेटा अपने घर में तृप्त रह जाए कहीं दूसरे के घर चोरी करने ना जाए नंद बाबा के यहाँ स्पेशल पद्मगंधा गाय होती थी जिनकी शरीर की जो सुगंध पद्म के समान होते थे कमल गंध, कमल गंध और उनको बहुत सुगंधित घास खिलाया जाता चराया जाता था तो माता चशोदा ने उन गायों के दूध को स्वयं जमाया गरम किया और दही जमाया उस दिन दासिया दूसरे काम में लगी हुई थी जो नंद गृहिणी नंद महाराज की रानी श्री जसोदा की दासियां थी लेकिन कर्मांतरण युक्त से ये दूसरे काम में लगी थी उस समय इंद्र महोत्सव चल रहा था प्रत्येक साल इंद्र की पूजा होती थी इसीलिए वो दासिया लगा दी गई थी निजुक्ता से नियुक्त की गई थी अन्य काम में दही मथने के अलावा अन्य काम में लगी हुई थी कुटने पिसने या घर लिपने पतने देवता की पूजा के लिए सब तैयारी चल रही थी इसीलिए मां जसोदा स्वयं दधी ममन महन मथने लगी कोई दासी खाली नहीं थी सब काम में लगी थी इसलिए स्वयं महारानी होते हुए भी नंद महाराज के गृह स्वामी होते हुए भी पुत्र के स्नेह पास यशोदा दही मत रहे प्रभुपाल जी लिखते हैं कि किसी प्रसिद्ध बात को यदि कोई भक्त याद रखना चाहता है तो उस घटना को एकदा का अर्थ करते हैं शील सनातन गोस्वामी जी एक दिन क्या दिन था कार्तिक अमावस्या थी दीपमाली का दिवाली दिवाली का दिन उस दिन स्वयं यशोदा मैया दही मथ रहे थे बड़ी निष्ठा से कि मैं ऐसा माखन निकालूंगी जिससे मेरा बेटा प्रीप्त हो जाए कहीं ना जाए तो उस समय दही महते समय में कुछ गीत गा रही थी प्रभुपाल जी कहते हैं यदि किसी प्रसिद्ध घटना को याद रखना है निरंतर तो उसे गीत में ढाल देना चाहिए गीत स्वयं बनाना चाहिए या किसी कवि द्वारा बना ले बनवा लेना चाहिए तो गीत में ढाल लेने से बार बार स्मरण होता है तो माँ जशोदा स्वयं रचित थी गीतों को या ब्रज के प्रसिद्ध कवियों से बनवा ली थी और उन गीतों का वो गा रही थी दहीन मन महत्व समय जो जो कृष्ण की बाल लीलाएं हो चुकी थी उनको पद में रच चुकी थी ये गोलोक वृंदावन का यह स्वभाव है कथा गानम अगर कोई बात कहनी होती है तो स्वाभाविक गीत के रूप में होता है तो मां जो सदा के लिए कोई कठिन काम नहीं है स्वाभाविक कृष्ण के विषय में जो बोलना चाहती है गुनगुनाती है गाती है याने गीता नी तदबाल चरित नीचा जो जो कृष्ण की लीलाएं हैं ब्रज में प्रसिद्ध थी बहुत गाई जाती थी और स्वयं माता चशोदा ने कृष्ण भावना भावित होकर के जो पद बनाए थे उसको वे गुण बना रहे थे शील प्रभुता जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत में यही मुख्य है निरंतर कृष्ण के याद करना कृष्ण के बारे में गाना गाना बोलना यही है कृष्ण भावनामृत इस विषय में माता जसोदा बहुत सुंदर उदाहरण है कृष्ण कृष्ण से कृष्ण में कैसे उनका मन लगा है गा जानी जानी है, है गीता नी तदाल चेता तत्वाल तत्वाल तस्या बाल कृष्ण अपने बच्चे के बाल चरित्र को रहे थे दधि दिर्बंधने काले दही महते समय वे स्मरण कर रही बार बार बाल चरित का कृष्ण के मनोहर बाल लीलाओं का और गा रही थी स्मरण थी तानी अग स्मरण कर रही थी अपने मन में और जो जो स्मरण आता रहा था उसको तानी अगायत गाती जाती थे। तीसरे श्लोक में माँ जशोदा के भक्तिपूर्ण कर्म का वर्णन है उनके श्रृंगार का प्रत्येक तो भक्त को जो वात्सल्य भाव रखते हैं कृष्ण के प्रति उनका इसका स्मरण करना चाहिए। चाहम वास पृथ्वकटी तटे विभिन्ति रजा कर सतम हुई चलत सीनम कुंडले भक्तम कबल मालती निर्मंत माता जशोदा दही मतने के पहले बहुत शुद्ध हो गई थी हो गई थी अपने समय से दही मतने में माखन निकालने में कोई अशुद्ध ना रह जाए प्रत्येक क्रिया में शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए कृष्ण के लिए माखन निकालना है इसके लिए माता जशोदा ने स्नान किया और छवम वासन और रेशमी साड़ी पहन ली छ छवम गार्थे रेशनी रेशमी साड़ी पहन ली पृथ्वी तो कटी तते और साड़ी को उन्होंने पहन लिया इसके बाद बेल्ट बांध लिया कहीं प्रमाद नहीं होना चाहिए अच्छा वस्त्र पहनना अच्छा स्नान करना कि माता जसोदा ने स्नान किया और साड़ी पवित्र साड़ी पहन ली इस भावना से कि किस किस इस कर्म ने माखन निकालने में कोई अशुद्धि न रहे पृथु कटे तटे मां जसोदा रेशमी सारी पहनी है इसका ध्यान कर रहे हैं सूर्दी रेशमी लहंगा को कटी तटे अपने कमर में कसकर बांध चुकी है विभ्रति सूत्र नधम सूत्र नधम मतलब बेल्ट का ही उसको बढ़िया से बांध चुकी है। और पुत्र स्नेह स्न कुछ युगम पुत्र के स्नेह से दोनों स्तन चिचुआ रहे हैं दूध बार बार आ रहा है जात चल चुभ्रो दोनों स्तन माता के कांप रहे हैं कांपने तो का भाव बता रहे एक भक्त के माता जसौदा के कांप रहे, रहे हैं और दूसरा भाव है कि चिंता से माता जसोदा के स्तन ये सोच रहे हैं कि कृष्ण यदि माखन खाकर करके तृप्त हो जाएंगे तो फिर हमको नहीं पियेंगे छाती का दूध रह जाएगा ऐसे ही तो दूध को चिंता है कि माँ जसोदा अब ऐसा माखन निकालने जा रही हैं कि कृष्ण मेरे स्तन को नहीं पियेगे इस चिंता से स्तन हैं? माता जशोदा के भाव हैं बड़ी सुंदर है शुभ यदि भगवान परम सुंदर हैं तो उनकी मां भी उसी प्रकार के हैं पूर्ण जीवति सुंदरी जो और आगे सूर्देव प्रधान कहते हैं रजा तो कर सुष्ट जलत मथानी खींचने में मां जशोदा के दोनों हाथ हो गए थक गए हैं दोनों हाथों से मथानी खींचने से कुछ स्वेद आ गए हैं माता के पवित्र हाथों में रजवाकर्ष रज रज रजु रजु आकर्ष आकर्ष करते खींचना दोनों हाथों से खींच रहे हैं तो माता जशोदा के पवित्र हाथों में स्वेद कुछ आ गए है उस समय उनके कंकड़ हाथों के कंकड़ चिड़िया बज रही हैं कंकड़ बज रहे हैं हाथों के चिड़िया और कुंडले चर और कान के कुंडल झूम रहे हैं जसोदा इस तरह से कृष्ण प्रेम में परिश्रम कर रही हैं, लेकिन परिश्रम का उनको तो ध्यान नहीं है उस कर्म में ही परम आनंद है अतः तो अपने श्रृंगार का ध्यान नहीं है माता के हाथ में कंकड़ बज रहे हैं चिड़िया बज रही हैं मानो ये सूचित कर रहे हैं कि मैं उन हाथों में हूँ जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे हाथ का श्रृंगार यही है कि भगवान की सेवा कोई बहुत बढ़िया घाड़ी पहने ये कोई श्रृंगार नहीं है असली श्रृंगार है कृष्ण के लिए फूल गुथना उनके लिए दही मथना और उनके लिए भोजन बनाना और तो कृष्ण का श्रृंगार करना हाथ की शोभा है और कान के कुंडल झूम रहे हैं इससे ये सूचित कर रहे हैं कि मैं उन हाथ कानों में हूं जो कृष्ण की कीर्ति सुन रहे नम वम माँ को परिश्रम करते करते समय मुख पर पसीने आ गए हैं पसीने की बूंदे श्रीनम वक्तम खबर है और छोटी से खबर से विगलत गिर रहे हैं मालती मालती के पुष्प जो कार्तिक के महीने में बहुत खिलते हैं गिर रहे हैं माता जश्रदा की छोटी से ध्यान नहीं है कि हमारी छोटी से फूल गिर रहे हैं लेकिन गुलक वृंदावन का एक फूल है और सचिन लगा कि ऐसी माता के ऐसी महीना में माता के मस्तक पर हम रहने लायक नहीं है वह गिर गिर गिर करके माता जसोदा के चरण में पड़ रहे हैं माँ जसोदा को ध्यान नहीं है खबर अभिगड़न मालती निर्मवं था मां जसोदा का ध्यान अपने श्रृंगार के प्रति माला के प्रति नहीं है केवल कृष्ण की सेवा के कर्म में तत्परता है ऐसी तन्मयता लगातार भगवान की सेवा की जाए और अपने श्रृंगार का अपने सुख का ध्यान न रहे यही है कृष्ण भावनामृत भगवान कृष्ण सो रहे थे ब्राह्म मुहूर्त का समय था मां जो सौदा उस सेवा में तत्पर है कृष्ण के लिए माखन निकाल रहे हैं ऐसी सत्य हमारी माँ की भक्ति से भगवान के नींद खुल गए वे अपने छोटे से बेड पर जिस पर माँ के साथ सोते थे और जब दही का मथने का शब्द होने लगा माता जसोदा के गीत गाने का शब्द होने लगा तब कृष्ण ने ध्यान दिया मेरी मां कहा गई बच्चे स्वाभाविक ही तो मां से निपटे आते हैं तो कृष्ण करवट फेरे अब देखे बेड पर नहीं है तब भूखे होने का नाटक करने लगे, बच्चे स्वाभाविक रोते करने लगे उनके कहने का आशय था कि तुम हो मुझे भूख लगी है तो मात का पता नहीं था इसीलिए वे बेड पर ही देख रहे टटोल रहे थे मां केवल ये रोने का नाटक कर रहा लेकिन माँ के आवाज को जानते थे स्वर पहचानते थे होता हे तुरंत उठ करके धीरे धीरे गए उस घर में जहां से माखन निकालने की आवाज आ रही है दही मंथन का शब्द वहां जा कर के देखे माँ का ध्यान नहीं है बाहर संसार में ध्यान नहीं है केवल दही मथने में लगी है और गीत गा रही है भगवान ने सोचा माँ की बाह्य वृत्ति करनी चाहिए तो कृष्ण ने सोचा यदि मंथन दंड को मथाने को पकड़ करके मैं जाम करूंगा तब तो माता का ध्यान आएगा तो कृष्ण गए मथानी के पास मंथन दंड को पकड़ लिए दोनों हाथ से जब ब्रेक लगा तब तो माता का ध्यान आया ऐसा ही परम स्नेह भरा है बच्चा मंथन दंड पकड़ लिया तो इससे माता जसोदा का ध्यान टूट गया ध्यान गए कि मेरा बच्चा आ गया मैं जसुदा को इससे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा कुछ शक्तिशाली हो रहा है इतनी छोटे छोटे हाथ में शक्ति है कि ये मंथन दंड को जाम कर दिया और माता जसुदा देखने लगी देख आगे क्या करता है तो गृहत्वा दधी मंथनम कहीं मंथन को मंथन दंड को जाम कर दिए और इसके बाद माँ की खमर पकड़ करके अपने छोटे छोटे पैर को दही के मटके पर रख करके माँ के गोद में चढ़ गए पहले उन्होंने मंथन दंड पकड़ करके निश्ध किया उन्होंने ये कहा कि मां तुम मंथन मत करो मुझे दूध पिलाओ मुझे दूध पिलाओ सौदा बच्चे को गोद में ले ली अच्छी तरह से वो दूध पिलाने लगे की सं ही पीने लगे पिलाना नहीं पड़ा उसने ऐसे दूध तो चिचुला रहा था जो सौदा लाला को दूध पिलाने लगी बहुत देर तक कृष्ण दूध पीते रहे माता जो सौदा का दूध कभी कम नहीं होने वाला है वो, वो लोक वृंदावन का दूध है चीन में दूध कम नहीं हो रहा था जसौदा का दूध कम नहीं होने वाला है और कृष्ण तो भूखे हैं प्रेम के उनकी भूख जा नहीं रही थी तो पीते जा रहे थे यदि बच्चे ज्यादा दूध पी लें तो पेट भर जाता है लेकिन कृष्ण का पेट भर नहीं रहा था दूध स्नेह का दूध था मैं जो सोदा कृष्ण के मुख को बार बार देखती थी संस्मित कृष्ण का मुख मुस्कान से जुकता कृष्ण इस विषय में बड़े खुश थे कि मैं माँ के गोद में शय चढ़ गया और दूध पीन तो इससे उनका चेहरा प्रसन्न था और माँ जसौदा परम आनंद में थी बच्चे का मुस्कान युक्त चेहरा दे करके बहुत आनंद में थे। इसी समय एक घटना घटी जो पद्मगंधा गाय का दूध कृष्ण के लिए औटा जा रहा था इस दूध में अधिक ताप के कारण उफान आ गया तो मां जसोदा की दृष्टि पड़ी दूध पर मां जसोदा ने सोचा अपने छाती का दूध तो अपने पास आए ही ये दूध जल जाएगा तो लाला क्या पिएगा इस चिंता से वे तुरंत बच्चे को रख बड़े बैग से चली दूध को उतारने के लिए दूध को उतार करके रखी दूध वास्तव में शर्म से गड़ गया दूध सोचने लगा कि अरे मैंने माता के स्नेह में बाधा दिया ये परम सुख से दूध पिला रही थी कृष्ण को लेकिन मैं अपने सुख के लिए आग में कूद नजर आता माता ने देख लिया तो इसलिए माता जी नहीं आ रही थी उतारने के लिए अमीठी से दूध तो दूध ग्रढ़ करके नीचे चला दूध का उफान कम हो गया तो उससे दूध को रह करके माँ जसोदा फिर प्रवेश की जहाँ दही मथा जा रहा तो वहां मटका फूटा हुआ था और बच्चा था नहीं तो माता चशोदा को समझ में आ गई तुरंत कि आखिर मटका फूटा हुआ है और बच्चा नहीं है इसका अर्थ है उसी का एक काम है हरे कृष्ण तो माता जशोदा बुले हुए दूध को उतार करके जब फिर प्रवेश की जहाँ दही मत रही थी तो उसने देखा कि मटका फूटा हुआ है और दही सब जगह फैला हुआ है और आश्चर्य के बाद की कृष्ण का पता नहीं था तो यदा ने तुरंत समझ गया कि ये उसी का काम है उसी ने फोड़ा है और मेरे भाई से भाग गया तो माँ जसौदा को हंसी आई उतने बड़े हानि पर मटका फोड़ देने पर और कोई चिंता नहीं हुई उल्टे कृष्ण पर प्रेम बढ़ा कि मेरा बेटा इतना चतुर है कि मटका फोड़ दिया लेकिन आवाज नहीं होने दिया किसी भरे घड़े को यदि पेंदी से मारा जाए पत्थर से उसकी पेंदी में छेद किया जाए तो आवाज नहीं हो तो कृष्ण बड़ी चतुराई से दही का मटका पत्थर से तोड़ दिए दही फैल गया दही चारों तरफ फैला था कृष्ण उसी पर से भागे छोटे छोटे पैर से छप छप करते हुए वे, वे चले थे तो माता जी सौदा मटकी फोड़ फूटने की कोई चिंता नहीं थी असली चिंता अपने पुत्र की थी कहाँ गया तो वे देखने लगे गया चरम चिन्ह तो गया है इस घर से निकल करके परंतु तो कृष्ण नहीं है चरण चिन्ह से अनुमान कर लिए कि इस घर में गया है और भगवान ने और माता ने होड़ लगी ये चाहते थे कि हमें पकड़ न पाए और माता जसोदा पकड़ना चाहती थी माँ जसोदा ने देख लिया एक उखल को उल्टा करके उसी पर बैठा है और आराम से बैठ करके बानरों को माखन बांट रहा है माता को एक तो मटका फोड़ने का शोक नहीं था लेकिन कृष्ण के प्रति क्रोध दिखाना था दूसरे घर का धन नाखन एक बानरों को बांट रहा है इसलिए वे पकड़ने के लिए छोटी सी छड़ी लेकर के बगल में छिपा करके और पैर धीरे धीरे रख करके कृष्ण के पास जाने लगी कृष्ण ने अकस्मात देख लिया मां आ रही है और भगवान को भय हो गया था कि मैं अपराध किया हूं मटका फड़ा हूं दही बर्बाद किया हूं और कभी हाथ में छड़ी लिए हुए नहीं दिखते, देखे कि छड़ी लेकर के आ रही है बस उस उखल से कूद करके ये भागे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं योगियों का भक्तों का तपस्या से शुद्ध किया हुआ मन भी भगवान को नहीं पकड़ पाता है उन्हें भगवान के पीछे मां जो सौदा छड़ी लिए हुए चल रही थी अनुवंश माना जननी बृहस भरा भराक्रांत गति समर्धना सुवर्ध्य परम सुंदरी यशोदा अपने पुत्र के पीछे पीछे चल रही थी दौड़ रही थी अनुवंश भगवान ने देखा मेरी जननी मुझे पकड़ना चाहती है तो वे भी भाग रहे थे जिनको तपस्या से एकाग्र किया हुआ मन भी नहीं पकड़ पाता है उन यसोदा ने ऐसे भगवान को हाथ से पकड़ लिया खरा मृा ध्रुत पकड़ लिया बहुत तेज गति से कृष्ण भाग रहे थे पर फिर भी जसोदा ने पकड़ लिया पीछे से कृष्ण के पर कोई चोट ना लगे इसलिए वे आनंदपूर्वक सुखपूर्वक कृष्ण को पकड़ ली कृष्ण तो ये भावना कर ही लिए था कि मैं अपराध किया हूं बस पकड़ते ही वे लगे रोने जसोदा ने सोचा कि मेरा लाला बहुत डर गया है इसलिए छड़ी फेंक दिया छड़ी नीचे दिया और चुकी हाथ पकड़ रही थी कृष्ण घिघिया रहे थे रो रहे थे जो सोदाजी की सख्रियां देख रही थी कृष्ण और कृष्ण की माँ की लीला ये भाग रहे हैं इस घर से उस घर में इस गली से दूसरी गली में सोदा यद्यपि ज्योति थी फिर भी श्रोणी भरे नितंब के बाहर से वह आक्रांत हो गई स्तब्ध हो गई चलते दौड़ते दौड़ते थक गई कृष्ण तो छोटी कार के समान थे चलते हैं मां जो सदा थक गई तो कृष्ण को पकड़ लिया कृष्ण रोने लगे लेकिन मां जसौदा ने सोचा इसको बाद में मना लूंगी बांध करके रखना चाहिए बांधने के लिए सबसे पहले मां जसौदा अपने जुड़े में कमर का याद सीखोली बहुत कोमल याद सी तो चूंकि लाल्ला की कमर कमर बहुत पतली है डेलिकेट है तो सबसे पहले कबर छोटी की माला खोली उसी से कृष्ण को बांधना चाहिए तो सदा के सखिया देख रही थी जसोदा बार बार रस्सी मंगाती थी अपने घर की रस्सी गायों को बांधने की रस्सी गोपियां ला लाला कर दे देती थी इसलिए कि यसौदा रानी थी रानी के आज्ञा कि रस्सी लाओ अपने घर की रस्सी लाओ, पर जो भी रस्सी का टुकड़ा लेकर के वो जो जोड़ती थी तो रस्सी की गांठ दो अंगुल कम पड़ जाती थी कितने भी लंबी रस्सी जोड़ी जाए लेकिन दो अंगुल कम हो जाते हैं। पहले माँ जो सुदा ने एक छोर से मुखल को बांधा और लाला को के कमर को बांधने चाहती उधर को बांधना बांधना चाहते थे लेकिन उधर में पहुंचने पर रस्सी दो अंगुल खूब हो जाती थी में सुविधा को समय कहते हैं कि सौदा थक गई थी पसीना से शरीर लथपथ हो गया था और चिंता भी हो रही थी कि यदि हमारा बच्चा बंध नहीं पाएगा तो इसका मन और बिगड़ जाएगा तो भगवान अपनी मां का परिश्रम देखकर, करके चिंता देखकर कर बंध गए यही है दामोदर लीला दामोदर जिनके उधर में कमल में पेट में रस्सी बांधी गई नहीं तो अति संक्षेप ने यह कहा इसी लीला को विस्तार से कहा जाएगा कई दिन हरे कृष्ण जय श्री लक्ष्मी